जय माँ शारदे जय मां शार दे जय माँ शारदे जय माँ शारदे शार मैया तेरी आरती से अंधेरा टले मैया तेरी आरती से अंधेरा टले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय माशार दे जय माशारदे श्वेत वस्त्र धारिणी हो कमल वासिनी हंस वाहिनी भी और विद्यादायिनी श्वेत वस्त्र धारिणी हो कमल वासिनी हंस वाहिनी भी और विद्यादायिनी बिन तेरी दया की कोई कैसे बोल ले बिन तेरी दया की कोई कैसे बोल ले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मां शारदे जय मां शारदे चारों दिशा में तेरा फैला प्रकाश है चीर के सागर में मैया तेरा वास है चारों दिशा में तेरा फैला प्रकाश है चीर के सागर में मैया तेरा वास है जो तुझे पुकार उसे पाप क्या छले जो तुझे पुकार उसे पाप क्या छले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मां शारदे जय मां शारदे राजा की हवेली हो निर्धन की झोपड़ी तेरी दया है तो वो धरती पे है खड़ी राजा की हवेली हो निर्धन की झोपड़ी तेरी दया है तो वो धरती पे है खड़ी कौन है यहाँ जो तेरा आसरा नले कौन है यहाँ जो तेरा आसरा नले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मां शारदे जय मां सार आरती उतारु तेरी सुबह शाम को पा गए हैं तुझ में मैया चारों धाम को आरती उतार तेरी सुबह शाम को पा गए हैं तुझ में मैया चारों धाम को हे भगवती सरस्वती मेरा प्रणाम ले हे भगवती सरस्वती मेरा प्रणाम ले भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले जय मां शारदे जय मां शारदे जय मां शारदे जय मां शारदे बोलो सरस्वती माता की जय